परिचय इस किताब में पाठों का उद्देश्य खोजियों और नए विश्वासियों को बाइबल और परमेश्वर की पूर्ण जानकारी देना है मुख्य रूप से आज की दुनिया में प्रत्येक को यह आवश्यक है कि परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बाइबल क्या बताती है और किसके बारे में बताती है तभी समझा जा सकता है क्योंकि केवल प्रभु यीसु मसीह ही उद्धार का मार्ग है इस किताब का उद्देश्य परमेश्वर के बचनों में जोड़ तोड़ करना नहीं है कैसे इस किताब का उपयोग करें पाठ शुरुआत से लेकर अंत तक एक क्रम में होने चाहिए शिक्षक को सुनने वाले के लिए इस किताब में से प्रत्येक शब्द को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पाठ मुख्य विचार को प्रदान करता जिसका विस्तारण करना होता है और यह आपके समय के वचनों के अनुसार भी हो सकता है और पाठ प्रत्येक वचन पाठ करके भी सिखाया जा सकता है अगर आपकी इच्छा है हम आपको सलाह देते है की कि कि किसी भी धर्म के बारे में बातचीत न करें अपने ध्यान को बाइबल शिक्षा देने में केंद्रित रखें अगर कोई सवाल और मुख्य विचार किसी धर्म के बारे में दिया गया तो केवल व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए किंतु दूसरे धर्म के ऊपर वार्तालाप करने के द्वारा बाइबल शिक्षा से नाम विचलित हों। हम किसी भी व्यक्ति पर किसी भी बात के लिए कोई दबाव नहीं डालते हैं अर्थात अगर उसके घर में मूर्ति है और वह शराबी है हम उसे कुछ भी नहीं कहते किंतु बाइबल सिखाते हैं ताकि पवित्र आत्मा अपने समय अनुसार उसके पापों का बोध कराएं और हमने देखा कि बहुत से लोगों ने उद्धार के लिए प्रभु को ग्रहण करने से पहले शराब पीना छोड़ दिया और मूर्तियों को घरों में से हटा दी गई और इससे बढ़कर हम कभी किसी पाठ के बारे में पहले से नहीं बताते समय दीजिए जिससे परमेश्वर की आत्मा उनके दिलों में कार्य करे वे समय इसकी खोज करेंगे और यही उनके पूर्ण बदलाव को लेकर आएगा और वह बदलाव होगा यह जानने के बाद कि परमेश्वर कौन है और बाइबल क्या बताती है परमेश्वर उसके द्वारा दिए गए उद्धार के बारे में प्रभु यीशु में नए जन्म के रूप में सच्चे फलों के द्वारा परमेश्वर आपके कार्यों में आशीष दे